पूर्णमदार पूर्णमित पूर्णा पूर्णमित पूर्णशा पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शांति शांति, शांति। श्रीमद्भगवदीता सप् सप्तश अध्याय अष्टम श्लोक तक तो विचार हो गया है जिसमें पृष्ठ था या शास्त्र विद्रित श्रद्ध्यानता पेशा निष्ठा तुका कृष्णा शत्रो महावृष्णु शास्त्र के विधान को नहीं जानते जो लोग शिष्टाचार बड़े लोग जैसा करते हैं उसके माध्यम से चल रहे हैं, तो उनकी निष्ठा किसमें माना जाए शिष्टाचार कोई जो प्रमाण मान से चल रहे हैं स्वयं शास्त्र पठित नहीं है उनके जो श्रद्धा है देवादी पूजाओं में जो भी श्रद्धा होगी ये जन्म श्रद्धा है उनके कौन से हिंसा माना जाए कहाँ स्थिति होगी? इस गुण में है प्रश्न आया तो उत्तर दिया त्रिविधा भगवती श्रद्धा अधेनामसा सुना भाया पूर्व जन्म के कर्म के संस्कार के आधार पर तीन प्रकार की श्रद्धा होती है इस जन्म के पश्चात व्यक्तियों ने जन्म की शुरुआत में तीन प्रकार की श्रद्धा है जैसा कर्म किया होगा पूर्व जन्म के उसके संस्कार पर तीन किंत सात्विक राजेश कोई सात्विक निष्ठा वाला होता है कोई राजेश निष्ठा वाला तम निष्ठा होता है कहा और दूसरी बात ये तो निमित्त कारण है वो संस्कार निमित्त है इसमें विस्तार श्रद्धा बनने के लिए सात्विक श्रद्धा राजस श्रद्धा ताम श्रद्धा किंतु तो उपादान कारण क्या है कहा मन को कहा उपादान कारण त्रिविधा भगवती श्रद्धा देशा शुभा विजा सात्वी राज से ही वाता से सत्वानुरूप सर्वश कहा सब तो मैंने मन अंतकरण अंतकरण के अनुरूप इस तरह जिसके अंतकरण जिस प्रकार का हुआ हो उसी प्रकार की श्रद्धा होती है श्रद्धा भविपार श्रद्धामय पुरुष ये जो मनुष्य है ना जीव श्रद्धामय है तीनों में से कहे न कहे श्रद्धा रखेगा सतगुण रजुगुण तमुगुण कहे श्रद्धा है इसकी श्रद्धा पाय है श्रद्धा रहे नहीं है व्यक्ति श्रद्धा तो के स्थान अलग अलग है पूर्वजन्म के संस्कार और उसके मनोभाव के आधार पर करता तो है तो कैसे पता लगे तो कहते हैं ये जनते सा देवा एक सरक्ष प्रेतान भूतक प्रेतान जन पिताओं से कहा कहता जो सात्विक पूर्वजन्म के सत्कर्म करके आए हुए होंगे उनका संस्कार लिए आए उसी के तरफ मन हो जाता उनका बुद्धि कर्मानुसार यही शास्त्र में बोला जाता है जो मनुष्य को बुद्धि प्राप्त होती है ना अंतकर्म प्राप्त होता है मैंने कर्म के पूर्व कृत कर्म के आधार पर फिर बुद्धि के आधार पर व्यक्ति चलता है बुद्धि उसके मुख्य है यही है चलाने वाली सार की है बुद्धि के आधार पर पूर्व कर्म के कृत कर्म के आधार पर बुद्धि बुद्धि के आधार आगे की गति तो जैसा कर्म किया होगा उससे सात्व राजमस कर्म जैसे किया होगा पूरे जन्म में उसके आधार पर अंतकार है अंतकार का अनुसरता है तो पूर्वजन में अच्छा काम किया कर्म किया होगा शास्त्रीय तो कर्म किया होगा और संस्कार रहेगा एक अंत्य सात्विका देगा सात्विक लोग जो होंगे पूर्वजन में अच्छे काम कर करके ये सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं एक जन्ते सात्विका देगा यक्ष रक्षा से राजा कुबेर आदि की पूजा करते धन चाहने वाले मतलब रजोगुणी जो होंगे ऐसे होते हैं अन्य प्रेतानुभूता कमश जाने के चलते तामश आ जाता मानी प्रेत भूत आदि के काम करते हैं किसके अन्य लोग करते हैं जो तामसी श्रद्धा वाले हैं कैसा कहा यह तो यश के द्वारा सिद्ध हुआ आगे बोलते हैं मान भोजन के आदि के द्वारा भी हम सिद्ध कर सकते हैं उसको पहचान सकते हैं हमारे में कौन सा दूसरे को पहचानने के लिए अपने को पहचानने हमारे स्वाभाविक आहार किसने हमारे इष्ट आहार कौन है सात्विक आहार है राजस आहार है तामस आहार है यदि राजस तामस आहार हो तो उसको हटाना है सात्विक आहार के लिए हमें प्रयत्न करना है यदि सात्विक आहार है हमारे जीवन में पहले से बनाए रखना है उसे भी कुछ सत्कर्क हो पाएगा एक कहना दूसरे को देखने के लिए नहीं आहार आदि की चर्चा तो कहा था आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रकृति वर्धना सत्य रस्या का आहारा सात्विक प्रयास जो सात्विक लोग होते हैं सात्विक सात्विकजनों को प्रिय आहार्य होते हैं आयु को बढ़ा विवर्धना पद आगे है बढ़ाने वाले आयु बढ़ाने वाली होती है सात्विक भोजन से आयु बढ़ जाती है सत्व बल सत्व बने अंतकरण अंतकरण को अंतकर। वृद्धि करने वाला बुद्धि शुद्ध करने वाला बल बल शारीरिक बल इंद्रिय बल देने वाला सामर्थ्य होता है सात्विक भोजन और आरोग्य निरोगता शरीर निरोग रहेगा साथ ही भोजन का निर्माण होगा और सुख देने वाला मन की प्रसन्नता देने वाला भोजन प्रीति प्रेम का विषय होता है विवर्धा ये सब बढ़ाने वाले होते हैं आहार और रशिया रसीला होगा स्वादयुक्त तो होगा भोजन स्निग्धा कोमल होगा खीर होगा लंबे समय तक टिकेगा और हृदय हृदय को प्यारा मन मन पे प्यार प्रिय लगने वाला आहार सात्विक जनों का प्रिय होता है जो सात्विक लोग होंगे उनके आहार प्रियोग आहार हम अपने आहार में देख सकते हैं हम सात्विक है कि राजस भी तामस यदि राजस्थान तामस तो उसको हटाना है यह शास्त्र अन्य के लिए नहीं अपने लिए है दुर्गुण हो तो हटाना है सदगुण हो तो बनाए रखना इसके लिए होता है और राजस प्रीति विषय आहारम आहार विशेषम दशे रजोगुणी लोगों का जो प्रेम का विषय होगा आहार उसको दिखाते हैं आप जो आहार विशेष को दिखाते हैं जजोगुणी होंगे जन्मदात रजोगुणी लोगों में, उनके जो आप विशेष आहार है उसको दिखाते हैं एक गाना है कट्टुम ललबड़ा तृष्णा तीक्षण वृक्ष विदाहीना हाज श्रेष्ठ दुख शोका भयप्रद कटु लवड़ा तुष्टा तीक्षण विदाही हर सश्य दुख कटु कटुम लवड़ा अति उष्टा तीक्षण वृक्ष विदाहिना ऐसा है तुरंत किया हुआ है हाँ, ऐसी स्थिति है अत्यंत अति अतिशब्द सबके साथ संबंध करना जो अति उष्ण आया हुआ आती है सबके साथ अति उष्ण अति कटु कड़वा, जैसे मिर्ची बहुत कड़वी होती है अति कटु सामान्य तो सड़े रस सबको चाहिए सड़ेरस की चर्चा है मधुर मधुरस भी चाहिए मीठा में चाहिए मधुरा अम्ल खट्टा भी चाहिए और मधुरा अम्ल लवड़ नमक की भी आवश्यकता है कुछ और तिक्त जिसको नीम आदि बोलते हैं तीता बोलते हैं नीम आदि को और कटु मिर्ची आदि और कसाय होता है जैसे हरण आदि खाने पर जो कसैला आता है स्वाद उसका छह प्रकार के रस बना हुआ है रस इसको बोलते हैं स्वाद रस का स्वाद। वो सबका आवश्यकता है वो एक अनुपात के आधार पर जरूरत है किंतु तो अति उष्ण अति कटु ये है ये कहना है अति कटु अतिशब्द का सब संबंध होगा अति कटु कटु बने कडवा मिर्ची आदि ज्यादा खाना यह है अम्लबाने अति अम्बला वो भी अति सबल लगाना अति खट्टा अति लवड़ा ज्यादा नमक का प्रयोग करने वाला और अति उष्ण बहुत गर्म खाने वाला गर्म है और अति तीक्षण अति तीखा भोजन बोलते जो मिर्ची आदि लग जाती है जो, जो। आ, रुक्षा, रुक्षा हो रुक्ष रुखा हो शीघ्र शीघ्रता नहीं है रुखा भोजन हो विदाहीन कष्ट देने वाला शरीर और इंद्रिया आदि को कष्ट देने वाला भोजन होता है वहां हो जाएगा राज इष्टागर है वह राजेश का इष्ट है जो रजोगुणी होंगे उनके लिए इष्ट तो होता है क्या और भी दुख शो का आमय प्रदा करते ये, इसका फल क्या होगा जो अधिक उष्णा दिखाते हो जो अधिक कटु आदि खाने का दुख भविष्य में दुख होगा मिर्ची खाते हैं अच्छा लगता है क्यों दुध? सब कौ मन पेट में जाकर के सौ तक परेशान करने वाले जलन दुख देने वाले होते हैं भोजन राजस्व भोजन शोक देने वाले मन में कष्ट देने वाले शरीर में दुख देते हैं मन में कष्ट देने वाले आमय प्रदान रोग देने वाले आमय रोग रोग देने वाले होते हैं एक भोजन आगे रोग ही ऐसे प्रदान करने वाले जो भोजन होगा न को इष्ट है वो यदि हमारे में ऐसा भोजन हो तो हमें त्यागना है हमें सागर बनना है तो सतुगुण वाले जो आयुषाला रोग में जाना है इसके लिए प्रयास दूसरे को देखने के लिए नहीं है क्यों ऐसा अध्यात्म में मार्ग में चलने वाले को अपना अवगुण देखना चाहिए अवगुण अपना देखो यही बोलते हैं बार बार अपने अवगुण देखना है तो हमारे ऐसे दुर्गुण हो तो हटाने का प्रयास करें इसके लिए है उपदेश पास में कहा कटु कटु अम्बला लवड़ा अति उष्ठा अतिशब्द ये कहते हैं कटु है अम्बला है कटु बने कड़वा जिसको बोलते हैं मिर्ची आदि है अम्ला बने खट्टा और लवणा नमक आदि। अति शब्द है अति अतिशब्द सब साधारण होगा यद्यपि के लिए चाहिए वस्तु तो। सड़ रस के उपयोग सभी को रहा है किंतु अति लगा रहा अति कटु अति अम्ला अति लवणा अति उष्ठ अतिशब्द कटु आदि सर्वत्र अतिशब्द है अति उष्ण में आए वो कटु आदि में संबंध करना अति अति अति चलेगा अति अति तीक्ष्ण अतिकटुक् इस प्रकार समझ कटु अम्ल लबड़ा लवड़ा अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार राजस श्रेष्ठा कहते हैं कटु अति कटुआ अम्ल वाले अति अम्ल है खट्टा अति नमक है जिसमें अति उष्णा कर्म है और तीक्षण तीखा भोजन जिसको बोलते हैं रुक्ष रूखा भोजन और कष्ट देने वाला विदाही तह भश्मी कर रहे तो नाश करने वाला जलन करने वाला आहारा आहार राज से इष्टा रजोगुणियों को ही इष्ट होता है दुख शोक आमय प्रदाक हां ये तीन को देने वाले फल यही होगा राजस्वी भोजन करने वाले का ये होगा दुखम मानी दुखम च शोकम च आमयम च प्रयत्न ये तीनों को देते हैं ओ दुख देते हैं भविष्य में कभी भी नि मिर्ची ज्यादा खाएंगे दुखी, तो दुखी दुख है कल तक दुखी दुख मिलेगा भविष्य में दुख होगा तीवी आदि होने की संभावना होगी आदि दुखम से शोकम शोक मनोगत होता है दुख यह शरीरगत है और शोक जो होता है मनोगत मन भी दुखी रहता है हा क्या कर दिया बाद में पछताता है खाने में जीव के लिए स्वाद हुआ तो करता है मन भी और आमय जगह रोग भद्रम प्रसन्न दुख सुखा यह कहा शब्द रोग तत्वात्थ कटु शब्द तिक्त शब्द कटु मानी तिक्त जिसको किताब बोला जाता है और कटु का माने तीक्षण जो गृति आदि को कहा गया समझो तीक्ष्ण शब्द ने उत्तर तीक्षण शब्द के द्वारा कटु को बोल दिया है कटु शब्द तीक्त बोल दिया तो उसके तीक्ष्ण शब्द के द्वारा आ गया तो, तो, तो, तो, तो कहा हुआ उसका अर्थ एक ही होता है तीक्ष्ण शब्द से दोनों बोलिया लिया है तीक्त और कटु को है रुक्ष माने विष्णे घृतादि से रहित भोजन है जिसमें गृह आदि में स्नेह पदार्थ का अभाव है जिसमें विधायी बन संतापक विधाही ना संताप। मर कष्ट देने वाला है शरीर को भी कष्ट देने वाला मन को भी कष्ट देने वाला है एक भोजन अतिशब्द से सर्वत्र योजना में अतिशब्द को सबके साथ अनुभव करना अति कटु अति अम्ला अति लव इत्यादि सबके साथ अनुभव करना कहा दुखम तात्कालिक पीड़ा दुख शोकमय प्रदा आमय प्रदाप बोला हुआ है दुख मानी का तात्कालिक पीड़ा भोजन करते करते भी कष्ट होता है हाँ जब ज्यादा मिर्च खाएगा नाक से मान कचरा निकलता रहेगा आंख से आंसू गिरेगे दुख देने वाला होता है वो तात्कालिक पीड़ा को दुख पीड़ा। तो तो का है भोजन करते समय का पीड़ा और इष्ट वियोगज दुखम शोक इष्ट पदार्थ का वियोग होने से जो होता है वो शोक कहते हैं इष्ट तो वियोगज दुखम शोक के शोक है माने अच्छा भोजन क्यों नहीं किया इष्ट का हो गया होगा तो अच्छा पश्चाताप तो करता है मैंने क्यों सात्विक आहार क्यों नहीं किया शोक यही है आमय मैंने रोग हाँ रोग भा कैसे भोजन करेगा राजस्व भोजन तो उसको रोगी ही बनेगा ये कहा आहार उदाहरण तमुगुणी व्यक्ति हैं जो उनके लिए प्रिय आहार पता लगता है हमारे में तमुगुण हो देखना है कि नहीं यदि हो तो निकालना है इसके लिए या है या तसम पूयुषित चलत उत्शिष्ट अभी चमेध्यम भोजनम तामस प्रियतयाम गतरसम पूती पर उत्शिष्टम चमेध्यम भोजन तामस प्रिय यातयाम आधा पक्का भोजन को यातयाम कहा गया यहां भोजन पूरा पकना चाहिए आप यातयाम क्यों जो समय चला गया उसको गतारसम के द्वारा बोलेंगे क्या बोलेंगे गतारसम जिसका रस समाप्त तो हो गया सड़ गया वो तो गत आएगा समय जिसका अधिक हो गया बनने के बाद अधिक रही नहीं होता या तो यहां उन्हें अर्धा पक्का जो आधा पका हुआ भोजन होगा कच्चा पक्का गता रसम जिसका रस निकल चुका है रस ही नहीं आज नहीं बोझा सार नहीं उस ऐसा हो गया सड़ गया लगभग पूती मानी दुर्गंधा दुर्गंधा होगा जिस भोजन में परिवेशम में पहले दिन बनाया दूसरे दिन खाया आजकल जो फ्रिज वाले हैं ना सब तो ऐसे करते हैं बना के फ्रिज में तो बिगड़ता नहीं बस एक ही सब होगा है परिवेशित बोलते हैं उसको बाशी बाशी भोजन और उच्छिष्टम जूठा दूसरे का जूठा उत्सिष्ट माना जाता है उत्सिष्टम अपजा मध्यम और अमेद्य हो देवताओं को भोग नहीं लगता हो वैद्य बने देवताओं को भोग लगता को हो उसको वैद्य बोलते यज्ञाति को यज्ञ हो योग्य हो उसको वैद्य कहते ना वैध्यम अमेध्यम देवताओं को देने लायक नहीं ऐसा भोजन ताम प्रिय हम ऐसे भोजन तमुगुणी वाले को प्रिय होता है ये कहना है इसके द्वारा भी हम अपने को जान सकते हैं हम कहीं तमुगुणी तो नहीं है भोजन के द्वारा जान सकते हैं ये दिखाई तो निकालना है बात है यातायाम हम कहते हैं यातायाम मंद पक्व कहते हैं तम पका हुआ है मंद पक्का है पूरा पका नहीं भोजन ये तमो गुरी व्य होता है निर्विरी से होता है जिसमें सार समाप्त हो गया गतर शब्द से कहा जाता है इसलिए यहां पर यातायाम तो कहता सार चला गया ऐसा नहीं आधा पका हुआ है या जो गतरसा शब्द आगे है निर्वीर होगा सामर्थ्य रहित हो होगा शक्ति में असफल होगा उसको तो गतरस शब्द के द्वारा बोलेंगे ये कहा तो मंत्र मंत्रपम कम पका हुआ हो जाए निर्वीर से जो सामर्थ्य रहित हो है जिसमें शक्ति प्रदान नहीं कर सकते तो उसको गतरसि उत्तर तो गतरसि के द्वारा कह दिया यहाँ गतरसम शब्द है इसलिए यहाँ या तो हम मं कहता मंत्रपम कहा गतारसम मान रस भी रस नहीं है बाहर बाहर पड़ा हुआ है सहार नहीं उसमें भोजन वैसा हो गया ऐसा भोजन होगा और जैसे आजकल शीला चावल एक आता है खाते हैं वो गतरस वाला है सार तो निकल गया पहले धान पका करके फेंक देते हैं मार को पानी फेंकते हैं उसके बाद में वो छुखा कर फिर चावल बनाते हैं एक बार पहले पक्के आया ये गतरस है होता है वो है ना उसमें के पेट को भरना है जैसे कहीं को भूसा खिलाना है उस तरह का या तो मंद पक्कोम निर्वीर गतर से गतरस्य था गत रसम रसभ उत्तम बोल दिया रस्य रहे जो तो भोजन होगा पूती माने दुर्गंधम दुर्गंध युक्त है जो भोजन दुर्गंधम परविश्रतम मान पक्कम चत रात्रि कम पका हुआ तो है भोजन एक रात के बाद में खाता हो पका के रख दिया दूसरे दिन खाता हो ये परिवशित करके होता है बाशी, पक्वम परिषितम से पक्कम पहले दिन पकाया उसको पक्वम से ऐसे पकाया हुआ होता है वह रात्र एक रात का कर व्यवधान करके खाता है रख दिया बाद में खाता यह तो उच्चिष्टम अभी जूठा है भुक्तावशिष्टम खाया हुआ को श्रेष्ठ व्यवस्था है जूठा बोलते, है। बोलते हैं उत्सिष्ट बोलते हैं अवैध्यम और अवेद्य मान क्या है अयज्ञम कहते हैं यज्ञ का योग्य ना होने मंदिर आदमी भोग नहीं लगता हो जिसका ऐसे भोजन अवेद्य का भोजन अवेद्य मानी अयज्ञ यज्ञ के योग्य ना हो माने मंदिर आदमी भोग आदि नहीं लगता हो ऐसा भोजन भोजन पीतृ इस प्रकार का वजन तामस प्रियम तमोगुणी वाले को प्रिय होता है ये कहा ठीक है, है। नु निर्वीर्य यातायाम उच्चते न पुनः्याम सा, को कौन कहते हैं निर्वीर शब्द का अर्थ तो यातायाम होता है जिसका चला गया यातायाम के द्वारा निर्वीर को कहा जाएगा रस नहीं है सामर्थ्य नहीं है यातायाम के द्वारा वही कहा जाता न पुनः सामी पक्क आधा पका हुआ को तो या तो हम नहीं कहते जिसका समय चला गया याता तो या समय चला गया ऐसा बोलता वो होता है तो अर्धपक्व कैसे अर्थ करते हैं शामी पक्वी माने आधा को शामी बोलते हैं अव्यय अव्ययी न पुनः सामी पक्को मैंने आधा पका हुआ को या तो हम नहीं कहा जा सकता यह शंका है न्या ऐसा नहीं सिद्धांत बोलते ऐसा नहीं समझ निर्वीर से गतरसन जिस भोजन में शक्ति प्रदान करने के सामर्थ्य नहीं है ऐसा भोजन गतरस शब्द के द्वारा कहा गया इसलिए यहां पर मंदिर क्या होगा या तो हम करते मध्यपु होगा यह लेना होगा कहा ठीक आगे हान आधार्थम आहर तद्यम एवं विभद्य देखो त्यागना है दो दोषों को त्यागना है रजोगुणी भोजन तमुगुणी भोजन यदि हमारे में इष्ट हो रहा हो तो उसे त्यागने का अभ्यास करना है और सतुगुणी भोजन न हो तो प्रयास करना उसको लाने में और है तो बनाए रखना है उसको हान त्याग दो गुणों का त्याग करना है रजोगुणी भोजन तमोगुणी भोजन का और आदान मान ग्रहण कम है कि भोजन का हान मन त्याग वहां त्याग के धातु से इष्ट प्रत्यय करें हान बनता है हान आदान्थ हम त्याग और ग्रहण के लिए सात्विक भोजन ग्रहण के लिए कहा गया है यहाँ और रजोगुणी भोजन तमोगुणी भोजन त्याग के लिए है आहार तय विध्यम तीन प्रकार के आहार कहा गया है यहाँ इसके लिए है कुछ त्यागना है कुछ ग्रहण करना है सात्विक को ग्रहण करना है राजस्थान को उठाना है इसलिए तीन प्रकार के आहार की चर्चा भी एवं विभज्य इस प्रकार तीन प्रकार के भोजन की विवाह करके आहार के विवाह कर क्रम पराप्तम यज्ञ रहेंगे आरस्तुसर्गस् भवती त्रिवेदो प्रिय यज्ञस्तप तथा दान तेसाम भेद में मिश्र कहा था एकेश्वरत्व में कहा था आर भी तीन प्रकार का प्रिय होता है जो सात्विक राजस्ता प्रकार तीन प्रकार है सतुगुण रजगुण तमुगुणी के लिए तीन प्रकार का हक पता है प्रिय होता है कहा इस प्रकार एक का भेद भी तीन प्रकार एक तीन प्रकार के होते हैं सात्विक यज्ञ राजस तमस और कब तीन प्रकार सात्विक तप राजस्तप मानस क्या है और दान भी तीन प्रकार का सात्विक राजस्थ तामस ये भी सुनो कहा था ये कहना चाहते हैं पूर्व कहा बात यज्ञ का त्रैविद्य तीन प्रकार के क्योंकि चर्चा करते हैं जो सात्विक यज्ञ राजमस यज्ञ कम है क्योंकि वो श्लोक में कहा था आहारस्तु सर्वस्थ भवती त्रिविध प्रिय यज्ञस्तप तथा दानम तेषा भेद में श्रोदी था चार प्रकार की बात बताई थी भी एक प्रकार की चर्चा हो गई दूसरे प्रकार यज्ञ है आगे तब आएगा फिर दान आएगा ठीक है अथ इत्यादि का अथ इधानी यज्ञ उच्यते क्रम प्राप्त है आहार के बाद यज्ञ की चर्चा एक है वहां तो क्रम से प्राप्त है तो यज्ञ तीन प्रकार के यज्ञ कहा जाता है आपका ठीक कहा है अफलाकांक्षों विधि दृष्टो यज्ञते ेति मन साम सत्त्विक अफलाकांक्षी दृष्टो युजते मनः सत् अफलाकांक्षी फल फलके जो जिज्ञासा करने वाले को फलाकांक्षी बोलते हैं कई फलाकांक्षी भई न अफलाकांक्षी भी अपलाकांक्ष भी फल के आकांक्षा जिनको नहीं है, ऐसा यज्ञ करके स्वर्गादि फल प्राप्त करो पुत्रादि फल प्राप्त करो इच्छा नहीं जी भगवान के लिए यज्ञ करता हो अपने लिए नहीं फल के लिए नहीं अपलाकांक्षला जो हों फल स्वर्गा के आकांक्षित हो जो ईश्वरार्पण बुद्धि से क्या करता हो उनके द्वारा यज्ञ विधि दृष्टो या इज्जत है और विधि मारे शास्त्र विधि विहित किया जाता हो विराह में दिखा गया अग्नहोत्र जो यात्रा आदि कहा गया विधि विष्ट है ऐसे ऐसे यह या यह यज्ञ इज्जत जो यज्ञ किया जाता है और फलाकांक्षी द्वारा शास्त्र विहित यज्ञ किया जाता है फलाकांक्षी जो नहीं है सकाम यज्ञ नहीं निष्काम यज्ञ ईश्वरार्पण विद्धि से करता हमारा कर्तव्य है यज्ञ कर रहा है ऐसा बान फल के लिए नहीं यष्टव्य में बताए यज्ञ करना चाहिए बुद्धि है फल मेरे लिए ऐसा नहीं है कर्तव्य मेरा होता है यज्ञ करना यभव्यम इति एवं यष्टव्य में यज्ञ करना ही चाहिए इति मन समाधान या मन को समाहित करके एकाग्र करके क्या करना चाहिए ऐसा एकाग्र कर जो किया जाता है इज्जत ये यज्ञ इज्जत स सा सात्व का स सा यज्ञ सात्विक उस यज्ञ को सात्विक कहा जाता है कहा है माने फलाकांशीर बने अफला फलार्थी न हो एक का फल अपने लेने चाहता हो।, उसके एध्या, एध्या। कैसा हो? मनमाना यज्ञ नहीं शास्त्रीय यज्ञ हो शास्त्र में कहा गया विधि दृष्टो माने बने शास्त्र चोदना शास्त्र में जो प्रेरण स्वर काम आदि जो अग्निहोत्री शब्द है अग्निहोत्र करे इत्यादि शास्त्र में देखा गया जो यज्ञ शास्त्र के द्वारा प्रेरित हुआ यज्ञ जो यज्ञ निर्वर्त जो यज्ञ संपादन किया जाता है अफलाकांक्षियों के द्वारा फलाकांक्षी के द्वारा नहीं अष्टव्य विवेदन एक ही उन हमारे कर्तव्य हम है हमारा हमें एक एक तो करना चाहिए यज्ञ स्वरूप निर्वर्तन में कार्य एक एक का स्वरूप का संपादन ही करना चाहिए बस फल के लिए नहीं एक का स्वरूप है उसका संपादन करना चाहिए इस बुद्धि से एक एक किया जाता है और मन समाधान पर एकाग्र करके न अनेन न पुरुषार्थो मर्तव्य इस यज्ञ अन यज्ञ न मो पुरुषार्थों न कर्तव्य इस यज्ञ के द्वारा मेरे लिए पुरुषार्थ नहीं करना नहीं है मेरा ये कर्तव्य है मानव का यज्ञ है कर्तव्य करना मान के करता है मेरे लिए पुरुषार्थ नहीं चाहिए कोई फल नहीं चाहिए इस बुद्धि से मन समाधान यही है इत एवं निश्चित ऐसा निश्चय करने का काम मन समाधान है सात्व को, को सात्विक कहा जाता है तथा सात्विका यहाँ पर सात्विक ज्ञान कराते हैं परिचय कराते हैं अफलाकांक्ष को फलाभिसंदिभ बिना फल के अभिलाषा के बिना फल में भोगता हूं भाव नहीं है फलाभिसंदि बिना फल के आशक्ति के बिना अभिसंद फलाशक्ति के बिना यज्ञ स्वरूपों को भाग्य यज्ञ स्वरूप ही तया निर्माण करना चाहिए फल के आशा लिए बिना यज्ञ का स्वरूप ही संपादन करना चाहिए इस बुद्धि से जो यज्ञ करता है बुद्धिया इस बुद्धि से शास्त्र तो अनुष्ठीमान शास्त्र के द्वारा अनुष्ठीयान जो कर, शास्त्र भीष विधान के साथ अनुष्ठीमान यज्ञ होगा फल की आशा छोड़ कर किया गया केवल कर्तव्य मान के करता हो ठीक की कह इसके उस यज्ञ को सात ही कहा जाता है यह आगे बोलते अभिन्धम अभिन्धम भरत श्रेष्ठ तम ये बिद्धिराजसम तू मानी किंतु फूल कैसे विपरीत है यह क्या इसलिए तू लगा दिया प्रसंग बदलने के लिए यहां तू लगाते हैं जैसे आप कहते हैं किंतु बोलते हैं ना आगे आपका कहना ठीक नहीं हुआ प्रसंग बदल देना तू परंतु सबके हिंदू विपरीत होता है तू मे वही है तू वाले किंतु फलम अभिसंध्याल की आसक्ति करके मैं ये क्या हूं आगे फल भोगता स्वर्ग आदि फल भोगेगा या आशा से फलम फल के इच्छा करके करते हुए दम बात अथवा अच्छा दूसरी बात दंभ के लिए दिखाने के लिए जिसने यज्ञ किया लोग मेरे आगे दिखाए मारे उसी को झंडा बढ़ा के हो मैंने ये किया बहुत बड़ा हूँ ऐसा मान्यता दो तो, या तो फल के आशा लेकर ये करता है कोई व्यक्ति अथवा अच्छा दंभ भगके लिए माने आगे धर्मद्वी होने के लिए उसी एक कोई ध्वजा बना चलने वाला होना ये तो बहुत बाद में है इसका यज्ञ किया ऐसा बोले लोग मेरे ऊपर इस भाव से तो यो यज्ञ किया जाता है दो बातों को लेकर या तो फल की अभिलाषा से या दम्बक ले माने वर्तमान फल दम्बक हे भरत श्रेष्ठ भरत बोल श्रेष्ठ अर्जुन ये यज्ञ यज्ञ इज्जत जो यज्ञ किया जाता है फल फल को चाहता हुआ जो किया जाता है यज्ञ तम यज्ञम विधि राज को राजस राजस्व यज्ञ समझो विद्धि माने जानो फलाभिलाषा से यज्ञ करता हो अपने लिए फल की अभिलाषा करके अथवा के लिए धर्मध्वजी कहलाने के लिए ऐसे यज्ञों को राजस्व ये कहा जाता है ये कहा है अभिसंध्या मैंने उद्देश्य फलम फल को उद्देश्य करके जो यज्ञ किया जाता है वो फल यहां मैं करता बना हुआ वो फल बहुता बनूंगा ऐसा मानकर अभिसंध्या उद्देश्य फलम फल को उद्देश्य करके कर्म का फल यज्ञ का फल उद्देश्य करके दम्बा अथवा अच्छा दूसरी बात दम्भ के लिए लौकिक फल यही चाहता है दम्भ के लिए धर्मद्वी बनने के लिए यदि इज्जत जो यज्ञ किया जाता है हे भरत श्रेष्ठ का हे भरत कुल श्रेष्ठ अर्जुन तम यज्ञ विद्धि राजसव उस यज्ञों को राजस्व यज्ञ समझो यदि हमारे में ऐसे यज्ञ होता हो तो त्याग देना चाहिए हमें सात्विक अस्तव्य विविध बनाई लगाना चाहिए हमें किस तरह से एक एक करना हो तो ऐसा करना चाहिए इसके लिए है ठीक गा है स्वर्ग आदि उद्देश्य है किसका उद्देश्य है स्वर्ग आदि को उद्देश्य कर मानी उद्देश्य फल का स्वर्गादि फल को उद्देश्य करके जो किया जाता है राज्य से स्वर्ग आदि उद्देश्य दूसरी बात दम्भ का है ना दम्भार्थम धार्मिकत्व प्रख्यात की ख्याति के लिए किसके लिए धार्मिक व्यक्ति प्रख्यात के एक किया लोग बोले मेरे ऊपर इसके लिए यद जनम ग किया जाता है तम व्यक्यम रजसा देवतम रजुगुण के द्वारा संपादित है रजोगुण लगा हुआ उसे तो फल भोगने के रजुगुण है लौकिक फल लोग मेरी प्रशंसा करें इसे एक किया ऐसा किया रजुगुण के द्वारा अधिक संपादित होने से त्याज्यम अब अच्छा उसको त्याज्य है ऐसा दान अपने ऐसी आशा लेके करना हो तो त्याग देना यज्ञ नहीं करना साथ करना आगे तामसम यज्ञ महानार्थम उदाहरण है जो तो तमोगुण यज्ञ होगा ना ताम, तामस जो करते हैं ऐसे क्यों को त्याग के लिए कहते हैं जैसे रजुगुण यज्ञों को त्यागना है उस प्रकार तमोगुण यज्ञ को त्यागना है तामस यज्ञों को त्यागना उसके लिए बोलते हैं सतुगुण यज्ञ बताया ग्राह के लिए रजुगुण यज्ञ बताया त्याग के लिए ऐसे नहीं करना चाहिए और तमोगुणों वाले यज्ञ भी त्याग के लिए ये कहना है विधि हे नमः सृष्टान् नम मंत्र हे नमः दक्षिणं सर्दा विराहितं यज्ञं तामसंतरीचक्षते विधि हे नमः सृष्टान् नम मंत्र हे नमः दक्षिणं सर्दा विराहितं यज्ञं तामसंतरीचक्षते विधिहीनम विधि से मंत्र से रहित क्या होगा शास्त्र विधि से रहित है शास्त्र का विधान रहित मनमान से क्या कर रहा है विधि शास्त्र का विधान होता है मर्यादा है इस तरह करना चाहिए विधिहीनम विधि से रहित शास्त्र रहित अशृष्ट जिस यज्ञ में अन्न नहीं बांटा गया भोजन नहीं कराया गया हो अन्न का श्रेष्ट होना चाहिए अन्न का विस्तार से बाहुल से भोजन आदि करवाना चाहिए नहीं कराया गया हो शास्त्र से भी रही शास्त्र मर्यादा भी, भी नहीं था यहाँ अन्न भी नहीं पकता हो जिसे क्यों में और मंत्र ही मंत्र से भी रहता है मंत्र पाठ भी नहीं झा जिसे कि मंत्र का उच्चारण नहीं होता हो ब्राह्मणों के लिए जो मृत्यु का आदि उनको दक्षिणा भी नहीं दे गई हो जिसे क्यों चारों बातें नहीं हो और पांचवा श्रद्धा भी श्रद्धा भी नहीं है दिखावा अके लिए कर रहा श्रद्धा भी नहीं जिसमें आस्तिक बुद्धि भी नहीं है श्रद्धा भी रहित विशेष रहित श्रद्धा भी नहीं जैसे तामसम परिचक्ष को तामस कहा जाता है सक्षम प्रिया व्यक्ता है सक्षम धाती है चक्ष तामस कहा जाता है विधि नाम माने विधि नाम यथाचोधित विपरीत जैसा शास्त्र में कहा उस प्रकार के, के विपरीत करता है जो व्यक्ति तम वाला जैसा काम करता है विधि यथा यथाचोधित शास्त्र के द्वारा जैसे एक एक का विधान है तद विपरीत उसके विपरीत अशिष्टानंद ब्राह्मण क्यों न सिम न दत्तम अन्नम कहा ब्राह्मणों को जो पूजा कर रहे हैं जिन ब्राह्मण वहां एके पर बैठे हुए हैं उनके लिए भोजन नहीं कराया अशिष्टानंद ब्राह्मण जो न सृष्टम नहीं दिया से जो विसर्जित है सृष्ट मानी विसर्जित कर रहा है का न दत्तम दिया नहीं गया जो अन्न अन्नम कहा ब्राह्मणों के लिए अन्न नहीं दिया गया भूखे भूखे भेज दिया गया सो so, अशिष्ट अन्न वो एक को कहा जाशिष्ट अन्न जिसमें अन्न का विसर्जन नहीं किया गया अशिष्टान कहा उसे एक को तम अशिष्टान अशिष्टान्न बोला उसे एक को मंत्र ही न, मंत्र तो सुरक्षित उत्तम मंत्र ही कहे गए पूरी को मंत्र का एक बोझा अथवा स्वर्ग काय हो उदाता अनुदात स्वरित स्वर्ग का गायब हो गया हो मंत्र तो बोल रहा है स्वर का ज्ञान नहीं है स्वर रहित वो मतलब उदात अनुदात स्वरित जो असौर विशेष होते हैं स्वर होते वो वो भी ना हो जिसे अथवा बढ़ रही हो हाल बढ़ र्यंजन पढ़ जो भी हो स्वर व्यंजन बढ़ रित अभाव हो गया मंत्र का अभाव हो स्वर का अभाव हो स्वर मन जो उदात्त अनुदात स्वरित आदि स्वर वर्ण का अभाव हो गया हो तो ऐसे जो ईश्वर मंत्रहीन कहा हुआ है मंत्र शब्द से क्या क्या कहना मंत्र से हीन मान्य से पर्व से इत्यादि से वि होगा यज्ञ अधिणम दक्षिणा भी नहीं देना ब्राह्मण को ऐसा क्या होगा अदक्षिणम उक्त दक्षिणा देता यज्ञों में तत्त यज्ञों में उस दक्षिणा की हाँ विश्वजित यज्ञ तक चलता है सारे के सारे सर्वस्वधान तक चलता है एक एक हिसाब है उसका सबसे बड़ा दान होता है सर्वसदान कुछ भी नहीं रखना आपके पास सब दे ऐसा यहां तक के एक की चर्चा है सर्वसुदान तक की है मारे यथाशक्ति नहीं दिया गया यही कहना है अदक्षिण उक्त दक्षिणा भी रहित रहता हूँ दक्षिणा से भी रहता है शास्त्र में जिस जिस एक का जितनी दक्षिणा होनी चाहिए ब्राह्मणों के लिए वो दक्षिणा से भी है ऐसा जो है होगा और श्रद्धा भी श्रद्धा से भी है उसमें निष्ठा तो है दिखाव पहले कर रहा है तो तो संपादित ऐसा कथन कर, करते हैं जो यज्ञ के बारे में जानकार लोग ऐसा बोलते हैं है। सात्विकाधिभाव निर्पहितम सर्वस्व तपस्व स्वरूप निर्पय धि कहते हैं सात्विक तीन प्रकार का, हो का ता, तीन तप होगा सात्व राजस्थान तप सात्विकदि तीन प्रकार का तप होगा सात्विकाधि भाव में निर्भर तो वैसे तप में भी सात्विकादि भाव है सात्विक राजस्तामस है इसे निर्भर करने के लिए सर्वस्व तपस्या स्वरूपों में निर्भय तीनों प्रकार के जो तप होगा उसका स्वरूप को बर्णन करते हैं अब ये बोल रहा है अथ इधानीम तपस््रिविधम उचित अब तप तीन प्रकार के तपाग्य दान आएगा प्रकार का इसी में समाप्ति को जाना है तीन प्रकार तप की चर्चा है ब्रह्मचर्यिंसा शारीरम तपोच्यु प्राज्ञा पूजनम शौचमा ब्रह्मचर्य महिंसा चारीरम तपोचते देवताओं की पूजा देव द्विजय द्विजा द्विजन्मा दुज्या, ब्राह्मण क्षेत्र पैसे आदि है उनके सम्मान यथा उनके सम्मान गुरु गुरु की प्रणाम आदि जो नमस्कार आदि है प्राज्ञ पूजन प्राग्ञ विद्वान लोग जो होते हैं समाज में उनके सत्कार करना ये तब कहा जाता है शौचम और शुद्धता भीतर बाहर से शुद्धता मन से शुद्धता भगवान के नाम से बाहर की शुद्धता मृतिका जल आदि से आर्म सरल पना और ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य पर धारण करना अहिंसा चाहे हिंसा का भाव जो मन वाणी का तीनों से शरीर मन वाणी तीनों से हिंसा हो शारीरम तप उच्च ये सारे मिलकर के एक तप कहा जाता है शारीरिकताप शरीर संबंधित तब देव गुरु प्राज्ञ इत्यादि का पूजन कर रहे सम्मान कर रहे यथाजग्ञ सम्मान देवताओं की पूजा है द्विजन्ण क्षत्रिय द्विजन्वा है दो बार जन्म होने वाले गुरु और प्राज्ञ मानी विद्वान जन जो होंगे समाज में इनके पूजन यथा युग्य सत्कार और शौच मान्य शुद्धता भितर बहाद की शुद्धता आरुम ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण और अहिंसा हहिंसा का मन बाणी शरीर तीन सुरक्षा हो इसको शरीर संबंधी तब को शारीरम कहा जाता है शरीर भवम शारीरम शरीर में होने वाले तप है शरीर संबंधी हाँ है ये कहा है उसके बाद देवास द्वजास्त गुरुवास्त प्राज्ञास द्वंद्व समासव गुरु प्राज्ञा हो जाएगा द्वंद्व समास करके उसके बाद तेसाम पूजा फिर ष्ठी समास कर देना देव गुरु प्राज्ञा बनने के बाद में पूजा उनके सत्कार सम्मान आदि देव जीजी प्राज्ञ पूजन में कहा शौचम शौचम पवित्रता और आर्धम ऋतुत्तम सरलता ब्रह्मचर्यम और ब्रह्मचर्यपति का पालन अहिंसा चरल हिंसा का अभाव शरीर निर्वृत्यम शारीरम शरीर के द्वारा संपन्न होते हैं तब इसलिए शरीर तप का शारीरक शरीर भवम शारीरम अड़पत्य लगा लो शरीर प्रधान ही सर्वे देव कार्य कर कर्तरादि भी साध्य हम शारी कहते हैं केवल शरीर से तो नहीं होता शरीर की प्रधानता है इनमें ये तप में प्रधानता शरीर के बागे और भी हैं क्योंकि कोई भी कार्य होगा का पांच होते हैं कारण बताए है। आगे अष्टादश अध्याय बोलेंगे अधिष्ठान तथा कर्ता करणम कर च पृथक विधम विविधा चेष्टा दैवम चैभा पंचम पांच कारण बताएंगे कोई भी कार्य करता का तो हो सुहास हो तो कोई भी कर्तव्य कर्म करता हो पांच कार्य, कहीं बैठ के करना होगा ना अधिष्ठानम तथा करता करने वाले व्यक्ति की जरूरत अधिष्ठान चाहिए रहने का थान जहां था जहां बैठ के काम करना है अधिष्ठानम तथा करता कारण प्रत्येक इंद्रिय भिन्न भिन्न किस प्रकार की इंद्रिय का प्रयोग करना है देखना है सुनना है क्या करना है सुखना है आस्वादन करना है कौन सा काम तत्त इंद्रियों का प्रयोग भी होगा इंद्रिय भी कारण है उस कारण अनिष्ठान तथा कर्ता करणम से पृथक व्य नाना प्रकार की जो इंद्रिया हैं तत्त का प्रयोग कर रहा है सभी कर्मों में एक ही इंद्रिय प्रयोग होना नहीं है भिन्न भिन्न इंद्रियों का भिन्न भिन्न कर्म करना है अनिष्ठान करता करणम से पृथक विविधा से पृथक्ष भिन्न भिन्न प्रकार के इंद्रियों का व्यापार शरीर का व्यापार इंद्रियों का व्यापार अलग अलग प्रत्येक कर्मों के लिए अलग व्यापार होगा एक ही व्यापार से सब नहीं होगा भिन्न भिन्न व्यापार और दैव शैपात्र पंचम वहा ईश्वर पंचम कारण होते हैं ईश्वर के बिना कोई कर्म होता भी नहीं है तो पांच कारण माना जाता है कोई भी शुभाशुभ कर्म हम करते हैं इसमें कारण निमित्त पांच होते हैं पांच होते हुए केवल अपने कोई मैं करता हूं करके मानने वाला पाती है, ये है। पांच के द्वारा संपन्न होता है कोई भी कर्म उसमें केवल अपने को एक को करता मानता है मैं करता हूं कैसे मानते अहंकार मोटा आत्मा करता हम ये तो मान्यता बोलेंगे अहंकार से मोहित हुआ व्यक्ति मैं करता हूं करके मानता करता अरे बाबा सारे मिल के समुदाय में हुआ है कहां तुम अकेले कहां करता हो करता राम के व्यक्ति होगा ही नहीं समुदाय में जो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग कर देंगे तो कौन किसका काम मानेगा किसी का नहीं माना जाएगा स्थिति ऐसी अत्र हम सत्य करता है हम केवल अहंकार भी मुडर का करता है नहीं तो बन आगे सुनो वहां अष्टाद है ये कहते हैं कह रहे हैं यहां शारीरिक माना शरीर निर्वृत्त वो शारीरिक माना शरीर प्रधान है शारीरिक कर्म इसलिए शरीर की प्रधानता है यहां मुख्य रूप से ये काम कर रहे देवताओं की पूजा आदि कर रहे शरीर की प्रधानता है यद्यपि इंद्रिया भी है वहां और भी है एक कहना है शरीर प्रधान है सर्वेव कार्य कर शरीर की प्रधानता में है जब सभी कार्य कर शरीर इंद्रिया सभी मिल होते हैं कर्म करता और कर्तराज भी आएंगे इंद्रिय चाहिए कर्ता चाहिए भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टा आदि सब चाहिए साध्यम इनके सबके मिल करके साध्य जो तप होगा उसे साध्य तप कहा जाता है क्यों तो पंचायत तेतव अष्टादश्य बोलने वाले आगे पांच कारण होते हैं कोई भी कर्म करेगा सुवासु पांच कारण अधिष्ठान कर्ता तो पृथक विविधाश पृथक चेष्टा दैवम चाह्र पंचम सुभाषु पंचायत तेतव आगे अष्टादशी में वही आ कोई भी कर्म करता हो पांच कारण होते हैं कहाथि हो। बक्षती का आगे भगवान कहेंगे स्वयं इस बात को ठीक है में जाते हैं तत्र शारीरव तपोद्र से उन तीन प्रकार के तप में शारीर तप शरीर संबंधी तप को शारीर कहा जाता है देवा देवताओं की पूजा कर देव दिजु गो पर देवता कौन है ब्रह्म विश्व शिवालय ब्रह्मा विश्व शिव ब्रह्म जिनको बोलते हैं इत्यादि देवता पूजा करना द्विजा पूज्यत्व पूज्यत्वा पूज्य पुज्यत्वा द्विजोत्तम द्विजा का पूज्यों का भी पूज्य हो जो द्विजोत्तम हो उनको कहा गया द्विजय यहां का द्विजा करके कहा पूज्य पुज्यत्व पूज्यों का भी पूज्य हो गौरवा पित्राद पित्रे आदि पिता आदि गुरु होते हैं शिक्षा देने वाले होते हैं सब प्राज्ञावन पंडिता जो विद्वान है समाज में वो विदित बे वेदित कहते हैं पंडित कौन होते हैं वेदितव्य पदार्थ जान योग्य पदार्थ जाना है जिन्होंने विदिता वेदितब्य यही जिन्होंने वेदितब्य जान जितने विदित है जिनको जाना हुआ है उनको कहा जा पंडित या द्विज पंडित कहा प्राजा पूजन हम इनका पूजन प्रमाण सुध आदि पूजन सबके एक जैसा प्रणाम करना सेवा आदि करना ये है पूजन शौचम वृद्ध जलाभ्याम शरीर शोधाम यही है मिट्टी और जल से शरीर की शुद्धि करना शौच कहाया। आर्म ऋजुत्व सरल पना यह भी एक तप है शारीरिक तप कहा विहित और एक रूप प्रवृत्ति निवृत्ति रूपत्म कहते हैं यही है ऋजुत्व का होता है विहित प्रसिद्ध भाई एक रूप में प्रवृत्ति निवृत्तित्व भीत हो तो प्रवृत्ति होना और और अभी ही तो शास्त्र के तरह अभिहित हो तो निवृत्त तो होना ईश्वर कहा आर्दता शास्त्र में जो बोला उसमें चलना शास्त्र में जो निश्चित किया वो नहीं करता शेष करना ब्रह्मचर्य मैंने मैथुन असमाचरणम त्रिपुरुष का संबंध का समाजारण नहीं करना यही ब्रह्मचर्य है यह अहिंसा मैंने प्राणी न अपीत किसी प्राणी की हिंसा न करे यही अहिंसा शरीर मात्र निवर्तम निवर्तत्व अश तपसो न संभवती इति मत शरीर मात्र से तप संभव नहीं होगा सारा देव तप सात्विक तप शरीर मात्र से नहीं होता एक कहना चाहते हैं शरीर प्राधान्य शरीर प्रधान ही सर्वेव कार्य करता सभी मिलकर के होते हैं किंतु तो शरीर के प्रधानता है उसमें ऐसे तप को शरीर तप कहते हैं कथम कर्त्रादि सात्वते तपस्व शारीरत्व शारीरत्व कथम करता आदि साध्यत्व इतिहास यदि कर्ता आदि पांच के द्वारा सिद्ध होता हो तब फिर वह शरीर के द्वारा साध्य कैसे बोला शारीर तप कैसे बोला यदि शारीर तप है फिर कर्ता आदि साध्य कैसे होगा शरीर से ही होगा वो तो ये प्रश्न आया तो कहा पंचयते तस्वाल होगा आगे बोलने वाले पांच होते इसके कारण गर्भ का ऐसे बताने वाले संप्रति वाहम तपो पे बद अधुना संप्रति अधुना अब वांग तत्णी विशेष तप है उसको अनुगक वाक्यम सत्यम प्रियहित से यध्याभ्यसनम चंग्म तपोच्य अनुद्वेगकर सत्यम प्रियतम स यत स्वाध्यायासम चांग्मयम तपोचते अनुद्वेगकर दूसरे को विक्षेप रहो जिस आपके शब्द से ऐसा वाक्य बोलना होगा वांग्मय तब कहा जाता है बाई संबंधी तब अनुद्वेगकरण वाक्य उद्वेग रहो जो आप कुछ बोले उसमें मिर्ची न लग जाए ऐसा अमरे वाले उद्वेग ना आ जाए ऐसे ऐसा वाक्य होना चाहिए सत्य वो भी उद्वेग तो नहीं करता सत्य भी होना चाहिए सत्य भी होना चाहिए और प्रिय भी होना चाहि आपके में में चाहिए आपके वाणी में सत्यता भी होनी चाहिए प्रियता भी हो और हित उसको हित करने वाला भी हो जिस वाणी के बोलने से कोई सार्थक हो हित करने वाला भी हो ऐसे जो बांग तप है ऐसा तप है तप स्वाध्याय व्यसन और स्वाध्याय का अभ्यास करना प्रतिदिन स्वाध्याय का अभ्यास तप तब पूछ इसको बांगवाई तब कहा जाता है वाणी संबंधी तप कहा जाता है कहा अनुदय कर्म माने प्राणी नाम अदुख कर्म वाक्य हो ऐसा वाक्य होनी चाहिए किसी को भी दुख ना हो दुख न देने वाले हो दुख ना देने वाला किंतु झूठ ऐसा भी ना हो सत्य होना चाहिए सत्य होने पर अप्रिय लगे ऐसा भी न प्रिय भी होना चाहिए माधुर्य द्वारा कहना चाहिए कठोर कठोरता के द्वारा नहीं सत्य को भी अनुद्वेग कर्म माने प्राणी नाम दुख कर्म प्राणियों को दुख ना हो जिस आपके बाणी से ऐसी बाणी ऐसे वाक्य हो सत्यम दुख न देते तो सत्य तो झूठ हो ऐसे भी नहीं सत्य भी होना चाहिए सत्य होने पर भी अप्रिय हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए प्रिय भी होना चाहिए मधुरता से बोलना चाहिए और हित करने वाला भी हो उस वाक्य के द्वारा आगे उसका हित तो हो जिसको आप वाक्य प्रदान कर रहे हैं जो तप है यथ तप प्रिय हिते दृष्टा दृषार्थ करें प्रिय होता है सामने देखा कोई दृष्ट दृष्ट पदार्थ प्रिय होता है और ये तो होता है अदृष्ट पदार्थ भविष्य में भी मान हित हो वर्तमान में भी हित हो ऐसा होना हो चाहिए सत्यम प्रिय हितम सहित कहा भी होना चाहिए माने दो प्रकार का हित दृष्ट हित अधष्टित वर्तमान में भी उसका हित होना चाहिए जैसे बाकी आपके बाकी के द्वारा और पर्वत्र हित होना चाहिए या लौकिक हित पारलौकिक हित हित का अनुद्वेग करत्वाधिवेर जो विशेषण देते अनुद्वेकर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम सहित विशेषण लगा जिस वाक्य में अनुवेग करत्वाधिबेर धर्म ही इत्यादि धर्म जो बताया जाए पाणी का धर्म है वाक्यम विशेषते वाक्य विशेषण होगा कैसे वाक्य करने बोला जाए अनुवेग करने वाला दूसरे को कष्ट हो वाक्य सत्य भी हित भी प्रिय भी विशेषण है सर किसके वाक्य का वाक्य विशेष्य है जिस वाक्य में ऐसा हो यह कहा विशेषण धर्म समुच्चय अर्थ स शब्द का था विशेषण धर्म जितने भी थे उसको समुच्चय करने के हितम चायत में च चा लगा दिया क्या लगेगा च है चब्द समुच्चय अर्थ में है समुच्चय करने के लिए है ये तक विशेषण है सबको एकत्रित करने के लिए चब्द का प्रयोग किया हितम चायत बोला हुआ है और परप्रतार्थ भी वाणी क्यों सब वाक्य क्यों बोला दूसरे को ज्ञान जानकारी देने के लिए वाक्य होता है किसके लिए दूसरे को जानकारी परप्रत्य दूसरा है परवान दूसरा सामने वाला जो विद्य होगा उसके जानकारी के लिए परप प्रत्ययार्थम प्रयुक्त से वाक्य से दूसरे को जानकारी देने के लिए प्रयोग किया जो वाक्य होगा हमारा जो वाक्य होगा हम दूसरे के लिए समझाने के लिए वाक्य बोलते हैं परप्रत्यायर्थम दूसरे को जानकारी देने के लिए प्रयुक्त से वाक्य से प्रयोग किया जो वाक्य है सत्य प्रिय हित हित आराम अन्यतमेना भाग्यम त्रिविर्वाहीनता सदि न तदांग तफा करें सत्य प्रिय हित आराम ये जो चार विशेषण सत्यम प्रिय हितम चय चार विशेषण हैं अन्यतमेना द्वाभ्याम त्रिविर्वाहहीनता उनमें से कोई एक हो या दो हो या तीन हो चारों के चारों होने चाहिए आपके वाक्य में एक हो दो हो तीन हो वो वाक्य के द्वारा सत्य नहीं उसको वाक्य सत्य नहीं माना जाएगा तपने बना माना जाएगा एका शब्द प्रयोग किया दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं हम उसके हित के लिए हित के लिए बोला तो सत्य बोलना चाहिए और कड़ुआ भी नहीं बोला जाए बिठा बोलना चाहिए बिठा से बोलना चाहिए क्या नहीं सत्यम प्रिय हितम चाहिए एक सत्य भी प्रिय भी हित हो वाक्य ऐसा होना चाहिए कहा सत्य प्रिय हित अनुद्वेग करता एक तो उद्वेग करने वाला रहो विक्षेप करने वाला रहो सुनकर के सत्य भी हो प्रिय भी है चार विशेषण है इसके ऐसा वाक्य होना चाहिए इनमें से अन्यथा में एना उनमें से कोई एक हो आपके पास चारों के चारों विशेषण न हो अन्यथा अन्यतम है द्वाभ्याम अथ दो हो अथवा बात तीन हो तीन से रही तो दो से रही तो एक से रही तो अन्यतम माने कोई एक चारों में से कोई एक नहीं बाकी हो अथवा दो से रही तो तीन से रही तो पाऊप का नहीं माना जाएगा चारों के चारों विशेषण से उत्तर होना चाहिए आपका अनुवेग कर होना चाहिए सत्य होना चाहिए हित होना चाहिए उनमें से कोई एक के कमी हो अथवा दो है तीन हो वाक्य नहीं माना जाएगा सत्य नहीं माना जाएगा तब नहीं होगा यथा प्रिय वाक्य से भी इतरेश अन्य तेना द्वाभ्यां त्रिप्राहन से भागु हित वस्तु का तथा उसी प्रकार प्रिय वाक्य होने पर भी इतर ऐसा अन्य के लिए द्वाभ्याम अन्यतमेना इतर ऐसा अन्यतमेना द्वाभ्याम त्रिव्राही तो से ना भागवा तुम तो, तो, तो कहा अन्य व्यक्ति तो के लिए भी यह प्रिय मैंने वाक्य आपका है प्रिय वाक्य हुआ आपके प्रिय बोलते हैं तो प्रिय बोलते अच्छा लगता है सुनने उसको इतर ऐसा अन्यतम द्वाभ्याम त्रिव्र के लिए दोषी एक कोई एक अभाव हो दो से या तीन से रही हो एक तो बोल रहे हैं आप ऐसे वाक्य में वाम तो नहीं माना जाता उनको उनके लिए हित करने का कर रहा हो प्रिय तो बोला आपने तथा हित वाक्य से आप हित वाक्य हो हित करेगा भविष्य में जैसे औषधि होती है ना भविष्य में हित करने वाली है क्योंकि बाद में कटुओ हो प्रियता नहीं हो ऐसे वाक्य प्रविटर होना चाहिए कड़ुआ भी नहीं होना चाहिए उद्वेक करने वाला वाक्य भी नहीं होना चाहिए कहा तो तथा तो हित वाक्य से हित वाक्य हो एक ही विशेष लागू हित हो उसके लिए हित करने वाला वाक्य एक बोल रहे हैं आप बाकी उद्वेक करने वाला हो इत्यादि बाकी अन्य के लिए अन्य तीनों में से कोई एक अभाव हो रहा होगा एक तो है हित तो है प्रिय नहीं है उद्वेक करने वाला है सत्य नहीं है ऐसा हो तो द्वाभिया त्रिवीर से माल को दो तीन से मानी एक के बीच हो दो से कम हो या तीन से कम हो तो बांग में तक नहीं माना जाएगा कहा किम पुनः तपो यथ सत्यम वाक्यम अनुजयकर पुनः तपो ये प्रश्न आया किसको फिर तप कहा जाए चारों में से एक की कमी हो दो की कमी हो तीन की कमी हो तो सत्य नहीं बोला जाएगा वाक्य नहीं सत्य वाक्य नहीं बोला जाएगा तब नहीं बोला जाएगा तो फिर क्या है वो प्रश्न आया पुनः तत् तपो वो तप क्या है प्रश्न को उत्तर दे दे यम जो सत्य भी हो सत्यम वाक्यम वाक्य कैसा होना चाहिए सत्य होना चाहिए अनुद्वेग कदम दूसरे को विक्षेप करने वाला भी ना प्रिया, हो चार, चारों होना चाहिए उसी को तप कहा जाता है तत् परम तपो बांग्वि परम तप है श्रेष्ठ तप यही है बांगणी का तप है कैसे होता है वो मैंने उद्वेक भी न करता हो दूसरे को विक्षेक भी नहीं करता सत्य भी प्रिय व्यो हित चारों विशेषण बाकी कैसा होता है शांतो भवश कोई बोला अरे बाबा शांत हो जाओ उसके लिए अच्छा है कोई उसमें बिजली इतना होगा शांत हो जाओ कहने से उद्वेक भी नहीं होगा और सत्य भी है हित भी है प्रिय भी है शांत होने से उसका फल मिलेगा यथा शांतो भववत्स स्वाध्याय योगम सर्वतिष्ठा स्वाध्याय अनुष्ठान करो योग का अनुष्ठान करो ऐसे ऐसे वाक्य क्या होता है उद्वेग करने वाला भी नहीं है और भविष्य उसका अच्छा है फलसाली है हित भी है उसके लिए और सत्य भी है प्रिय भी है उद्वेग नहीं होता ठीक ऐसे वाक्य बोलना चाहिए कहा तथा ते स्त्रो भविष्य अधिक तुम शांत हो जाओगे हाँ, और योग का साधन करोगे अथवा स्वाध्याय के अनुष्ठान करोगे तुम्हारा कल्याण होगा ऐसे वाक्य बोलना चाहिए वाक्य है ऐसे वाक्य को बोलते हैं तप वही करना है स्वाध्याय अभ्यसर में चाहिए यथाई स्वाध्याय का भी अभ्यास होना चाहिए प्रतिदिन उसी के द्वारा हमें जानकारी मिलनी है शास्त्र का स्वाध्याय प्रतिदिन होना चाहिए जिसके बिना हमें जानकारी नहीं जानकारी देने वाला शास्त्र है क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है उसका प्रतिदिन स्वाध्याय होना चाहिए जैसे हमें जानकारी मिलती रहेगी ये कहा प्रदेश कर ये बांध में तब तो कहा जाता है कहा हुआ है ये कहा समय हो गया है ये रखते फिर कर गया